श्री रामकृष्ण भक्त मालिका गोलाप मां भक्त भगवान की सेवा आराधना में अपना जीवन निवेदित कर देने वाली गोलाप मां घर की सभी चीजों की उचित व्यवस्था करती तथा उनका हिसाब रखती अब व्यवस्था उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी साधु ब्रह्मचारी यदि कभी असावधानी बस अपने मैले कपड़े इधर उधर छोड़ देते तो उसे धुलवा ठीक से सजा रख देती माँ की शिक्षा थी अपव्यय अब नहीं करना चाहिए अपव्यय अब से रुष्ट होती है। गोलाप हुए बर्तनों को थाली में बची हुई जूठन अथा सब्जियों के छिलके रास्ते की गायों को खिला देती थी यहाँ तक की वे चूल्हा सुलगाने के लिए संतरे के छिलकों तथा गन्ने की खोई तक को सुखा रखती थी पान लगाना हो जाने पर उनकी बची हुई डंठले में विलायती चूहों को खिला दिया करती थी इसका कारण यह नहीं कि इन जीवों के प्रति उनका विशेष प्रेम था किंतु वे पान के डंठल खाना पसंद करते हैं इसलिए वे उनका इस प्रकार सदुपयोग करती थी पाठक यहां यह न सोचे कि यह सब तो प्रत्येक घर की वृद्धाएं किया करती हैं धर्म जीवन की चर्चा करते समय भला इन सब का उल्लेख क्यों किया जा रहा है इसके उत्तर में हम उन्हें स्मरण दिलाना चाहेंगे कि सही राम का प्रत्येक कार्य कैसा सुव्यवस्थित हुआ करता था, तथा भक्तों की सुख सुविधा के प्रति उनका कितना अधिक ध्यान रहा करता था फिर हम उन्हें यह भी विचार कर देखने को कहेंगे कि स्वामी जी के उपदेशों के फलस्वरूप वर्तमान युग में कर्म किस प्रकार सेवा तथा पूजा के रूप में वर्णित हुआ है गोलाप मां मन ही मन यह जानती थी कि वे जिस कार्य में लगी हैं वह उनका अपना नहीं वरन ठाकुर और मां का है अतः उनके किसी भी कार्य में उनका स्वार्थ न रहने के फलस्वरूप उससे उन्हें विमल आनंद की उपलब्धि होती रहती थी दान करने में वे बड़ी मुग्धहस्त थी उनके नाती प्रतिमास उन्हें जो दस रुपये दिया करते थे उसका आधा भाग वे अपने भोजन आदि के निमित्त मातृ में दे देती थी तथा आधा भाग दिन दुखियों का अभाव दूर करने में व्यय होता था अभावग्रस्त लोग जानते थे कि गोलाप माँ के पास जाने पर खाली हाथ नहीं लौटना होगा माँ कहकर पुकारते ही कुछ न कुछ अवश्य मिलेगा एक पगली थी वह आते ही पुकारती गोलाप माँ की माँ गोपाल की माँ मैं आ गई हूँ उनके आने का समय असमय कुछ नहीं था कभी तो वह रात में सबके सो जाने पर आती और सामने से काम न होता देख पीछे के दरवाजे पर आकर हाँख लगाना शुरू करती गोलाब की माँ इन सब गोलाब मां कह उठती अब इतनी रात गये तुझे मैं ख्या दू किंतु तो फिर भी कुछ ना कुछ देती और कहती आह अगली है अनाथ है द्वार द्वार पर मांग खाती है समय हो या असमय आने पर मुंठ भर देना ही चाहिए ऐसा भी देखने में आया है कि कभी कभी तो दूसरों का अभाव दूर करने में वे स्वयं ही ऋण हो जाती थी फिर दूसरों को भी वे ऐसी ही सेवा करने के लिए प्रेरणा देती किसी निर्धन पड़ोसी के बीमार पड़ जाने पर डॉक्टर को बुलवा देती परंतु अत्यंत असमर्थ न हो जाने तक वे स्वयं किसी की सेवा नहीं लेती थी सिद्धि की उच्च अवस्था को पहुंचकर ब्राह्मणी अनेक निरर्थक तथा उच्च अवस्था के साथ को त्यागती हुई एक अपूर्व भाव में प्रतिष्ठित हो गई थी दीर्घ की बीमारी के कारण अरुचि हो जाने पर उसे दूर करने के लिए माताजी ने एक दिन सेवक से थोड़ी सी सहजन की फली की सब्जी लाने को कहा सेवक अब्राह्मण था माताजी का आदेश पाकर वह सब्जी छिपा कर ले आया माँ का खाना लगभग समाप्त हो आया था कि उसी समय गोलाप मां वहां पहुंची और सारा माजरा देखकर गरज उठी माँ तुम शुद्ध की छुई हुई चीज कैसे खा रही हो माताजी ने उन्हें समझा दिया भक्त की भी भला कोई जात होती है बस दूसरे ही क्षण माँ के श्रीमुख की प्रसादी सब्जी अपने मुंह में डालती हुई गोलाप माँ चुपचाप चल दी माताजी द्वारा व्योहित शौचालय साफ करने के तुरंत बाद ही गोलाब मां कभी कभी मंदिर का काम करने चली जाती थी यह जा देखकर एक दिन माँ की भतीजी नलनी ने माँ से शिकायत की गोलाब दीदी शौचालय साफ करने के बाद आकर केवल कपड़े बदल कर ही ठाकुर के लिए फल काटने चली गई मैं बोली यह क्या गोलाब दीदी गंगा में डुबकी लगा आओ न गुलाब दीदी ने कहा तेरी इच्छा हो तो तू जाना सब कुछ सुन लेने के बाद माताजी बोली गुलाब का मन कितना शुद्ध है कितना उच्च मन है इसीलिए शुचिता आदि नहीं मानती उसका यही अंतिम जन्म है तुम लोग तुम लोगों को ऐसा मन पाने के लिए दूसरा ही शरीर ग्रहण करना पड़ेगा इसीलिए तो श्री रामकृष्ण रामप्रसाद द्वारा रचित यह भजन गाया करते थे भावाल सूचि और अशुचि दोनों को साथ लेकर तो दिव्य घर में कब सोएगा उन दो श्रोतों में जब प्रेम भाव होगा तभी तो श्यामा को पा सकेगा गोलाप माँ के शुद्ध मन के बारे में माताजी ने एक और दृष्टान्त दिया था वृंदावन में हम लोग माधव जी के मंदिर में दर्शनार्थ गए थे साथ में पुरुष योगेन आदि भी थे किसी के बच्चे वहां गंदा कर गए थे सभी नाक सिकोड़ रहे थे किंतु कोई साफ करने का प्रयास नहीं कर रहा था गोलाब मां ने देखते ही अपनी नई मलमली धोती फाड़कर वह साफ कर डाला महिलाएं कहने लगी जब यह फेंक रही है तो इसी के लड़के ने गंदा किया होगा मैं मन ही मन कहने लगी माधव माधव देखो तो ये क्या कहती है फिर किसी ने कहा यह साधु लोग है भला इनके लड़के बच्चे कैसे सबको दर्शन में असुविधा हो रही थी मंदिर में गंदगी भी थी इसलिए उन्होंने फेंक दिया जी के घाट पर भी यदि कहीं गंदगी दिखाई देती है तो गोलाब मां इधर उधर से कोई फटा कपड़ा लाकर उसे साफ कर देती थी और ऊपर से लोटा भर भर पानी डालकर उसे धो डालती इससे कितने लोगों को सुविधा हो जाती है उन्हें जो शांति मिली इससे गोलाब का भी मंगल होगा उनकी शांति से इसको भी शांति मिलेगी बहुत सी साधना एवं तपस्या करने पर की भी बहुत सी तपस्या रहने पर तब कहीं इस जन्म में मन शुद्ध होता है फिर गोलाब माह में अपूर्व गंगा भक्ति भी थी अत्यंत वृद्धावस्था में भी लाठी के सहारे प्रतिदिन गंगा स्नान को जाया करती थी शरीर त्याग के लिए तो वे तैयार ही थी उन्होंने भक्त महिलाओं को पहले से ही कह भी रखा था योगेन जाएगी शुक्ल पक्ष में और मैं जाऊंगी कृष्ण पक्ष में उन्नीस 19 दिसंबर 1924 सौ ईस्वी कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अपराह्न में चार बजे माताजी की इस एक सेविका ने 60 वर्ष की आयु में अपने इच्छित लोक को प्रयाण किया